वार मंत्रेण <laughs> ब्रह्म ज्ञान पारिकुम शाहत निवारण मंत्र सबसे रहेगा प्रपंच उसके निवारण नश के बिना अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा अद्वितीय ब्रह्म तब होगा ब्रह्म से बिना कुछ नहीं रहे सारा प्रपंच बाहर है दिखता है उसके निवारण नहीं होकर के नाश नहीं होकर के मैं अद्वित्य ब्रह्म अद्वित्य कैसे ज्ञान होगा ब्रह्म अद्वित्य ब्रह्म ज्ञान है उदिया उत्पन्न नहीं होगा ये शंका है आशंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है तिवार अभाव है बाह्य प्रपंच के निवारण नहीं होने पर भी अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो सकता है कैसे हो जाएगा तस्से मिथ्या तो ज्ञान देव बाह्य प्रपंच दिखता है कि निश्चय हो गया ये मिथ्या है राज्य में सर्प भ्रम होता था प्लास्टिक से कास्ट से सर्प बना करके करते हैं पहले देख करके बड़े लोग भी डरते हैं फिर हो गया, प्लास्टिक है प्लास्टिक बना हुआ से बना हुआ सर्प जैसे दिखने पर भी वो सर्प है ऐसा ज्ञान होता है मिथ्या निश्चय हो गया ऐसे दिखने पर भी सर्प मिथ्या निश्चय हो गया सर्प मिथ्या निश्चय होने पर उसके बाद बच्चा खेलता है दूसरे को डराता है भय लगता है जानता है सर्प नहीं है ठीक इस प्रकार द्वैत प्रपंच दिखने पर भी मिथ्या निश्चय हो जाएगा जैसे स्वप्न में प्रपंच दिखता है मिथ्या है सत्य है, है। सत्य जैसे उस समय लगता है जगने पर क्या निश्चय होता है मिथ्या ठीक ये जागृत प्रपंच भी दृश्य है इसलिए मिथ्या है स्वप्न दृश्य वैसे निश्चय यदि हो जाएगा तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है मिथ्या तो निश्चय हो गया मिथ्या एक व्यक्ति है और मिथ्या दस है कितने हो गए ग्यारह हो गए मिथ्या से तो है ही नहीं ग्यारह कैसे होगा इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो गया और बाह्य प्रपंच है करोड़ बाह्य प्रपंच दिखता है सो जुटे है तो ब्रह्म अद्वित रहेगा तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तस् मतलब बाह्य द्वित से मिथ्या ज्ञान आदि मिथ्यात्व तो ज्ञान से ही पारमार्थिकक्य सक्यते अद्वैत पारमार्थिक है ये प्रपंच व्यावहारिक है वास्तव मरुभमि है कल्पित जल उसको गीला कर देगा पारमार्थिक अद्वैत है व्यावहारिक प्रपंच उसको बिगाड़ेगा व्यावहारिक प्रपंच तो व्यावहारिक अद्वैत का विरोधी होगा पारमार्थिक अद्वैत का विरोधी पारमार्थिक अद्वैत द्वैत पारमार्थिक है क्या मिथ्या है व्यावहारिक है तो व्यावहारिक द्वैत रहते हुए पारमार्थिक अद्वित तो पर ज्ञान हो सकता है व्यावहारिक द्वैत पारमार्थिक अद्वित का विरुद्ध है नहीं, नहीं।, था। नहीं। था। है तो व्यावहारिक द्वैत रहते पारमार्थिक अद्वित ज्ञान हो सकता है हाँ कोई किसने कहा तो नहीं हो सकता है कल्पित जल रहते समय मरुहम ज्ञान होता है निश्चय हो गया कल्पित जल मरुम ज्ञान होगा ये कल्पित है प्रपंच मिथ्या है निश्चय हो गया अतीय पारिग ज्ञान हो सकता है द्वैते बोधुम शक्य अन वृत्ते सृष्टे दैत तस्मता बुद्धवा ब्रह्म दु शं वस्तवा प्रथम पद में कितने पद है इसमें चार पद है, है? प्रथम पद में छह पद हो गया तीन पद है क्या क्या अनिवृत्ते अपि अनिवृत्तृष्टि कितने पद हुए तीन पद है अनिवृत्त अगर अपी है? क्या सोचा लगा देखो आपको बाहर बैठाएंगे ऐसा नहीं करना कितने बार आपको बताया मैं किसको पूछता हूं बिना देख नहीं बोलना क्या कहा अनिवृत्त आगे क्या है अभी आप पीछे बैठो अब, पीछे अब आगे आ जाओ आप पीछे चलो अनिवृत्त अगर आप ही है अन्य में क्या है ए है आगे क्या है आ एचओ वायु प्राप्त है या नहीं एच ओ वाय प्राप्त या नहीं एच ओ वायु प्राप्त है क्यों नहीं लगात्र सिद्ध नहीं जहा जहां, जहां एंघ पंदा पदांत लगता है पदांत एंघ पर आत रहते। सर्वत्र एच वायु प्राप्त है या नहीं है, तो सर्वत्र प्राप्त होने से ये अपवाद्राप्त हो ये भी जहा जहां, जहां पदार्थ लगता है सर्वत्र अवश्य प्राप्त होने पर भी एंग पदार्थी सूत्र आरंभ होगा तो यदि लग जाए तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा नहीं तो जहां जहां एंग पदार्थी लगता है नहीं नहीं। सर्वत्र एच प्राप्त है कोई स्थान है जहाँ प्राप्त नहीं होगा सर्वत्र प्राप्त होने के कारण पदी एच विवाह सूत्र का अपवाद हो गया अपवाद कौन हुआ किसका याद रखना एचो यूत्र है एचओ में ओ है आगे क्या है अयह अय में पहले अचो एचओ में ओ है आगे अ है इसमें एच प्राप्त है नहीं।, नहीं क्यों नहीं होता है एंगा लगा, उसका अपवादान्त किसका अपवाद हुआ जहाँ पदार्थ लगा वहाँ प्रश्न होगा एच क्यों नहीं लगा तो कहना इसका ही अपवाद और पुरोत् सिद्ध हम कौन से नहीं होगा ऐसा अंदाज करके नहीं कहना अनिवृत्त पी सी सी सी पी सूत्र लगा अक्काउंधा पी में रो ईता आगे क्या है दीर्घ है।, है दो मात्रा पी में एक मात्रा कितने मात्रा होना चाहिए दीर्घ दीर्घ दो, दो दिर्ग ही होगा स्थानीय तीन मात्रा है तो आदेश कितना होगा कितने मात्रा होगा तीन नहीं दीर्घ आदेश होगा तीन मात्रा चार मात्रा नहीं दीर्घ पहले दीर्घ है आगे दीर्घ है मिलेगा तो कितने मात्रा होगा दीर्घ होगा यहाँ तीन मात्र है दीर्घ अनिवृत तस्य तस्मता बुधवा बुधवा कोई मालूम है बुधवा क्या विभक्ति है बुधवा कोई बता सको बोलो ज्ञापन नहीं ल्यापन्त में बुध्वा आ रहेगा प्रत्य बुधवा बुद्धा तु से प्रत्ये हो गया समान कर्तृत्व पूर्व काली सूत्र पढ़ा है किसने कल लोग याद कराना क्या सूत्र समान करते प्रत्येगा क्या था तुम बुद्ध होगा आगे बुद्धवा बन जाएगा कोई बना सकते हो बुध के आगे कारक हो जाएगा झस तथो धो क्या सूत्र बुध के धकार में नएगा जस के प्रति तकार हो गया धो क्या हो जाएगा बुध अगर धो बुध के धकार हो जाएगा झलाम जस झसी द हो जाएगा बन जाएगा क्या मानेगा ये बनेगा बुध त्वा, क्या के को से द हो जाएगा द होने के बाद बुध धातु के धकार को द हो जाएगा किस सूत्र से झलान जलझी बुधवा ये लेवन तुआ प्रत्यांत अव्य अव्य संज्ञा करने वाले क्या सूत्र त्वा तो सुन कसुना। क्या सूत्र अव्य प्रकरण में है, है, है क्या सूत्र त्वा तो तो कसुना देखो तीन चार सूत्र बताया इतना होना चाहिए त्वा अव्य होता है क्या सूत्र त्वा सूत्रोसुन कसुना हो गया और बुद्ध त्वा करने क्या सूत्र समान कर पूर्व काली बुद्धवा ब्रह्मा द्वयम्, ब्रह्म अलग पद अद्व अलग पदे बुद्धुम शु के बाद देखो बुद्ध तो में भी ऐसा है प्रत्यय हो गया क्या प्रत्येक हो गया बुद्ध के उगंत गुण हो गया पुगंत अलग दस्य बुध अगर तुम तुम के तकार दो दो, हो जाएगा झलाम जस बुद्धुम ऐसा बनेगा इतने सूत्र याद करना जो जो बताया नोट करना चाहिए तो नोटबुक पास में रखना बोलते समय जो सूत्र का नाम आया उसको लेखो जा करके देख कर के लघु को सूची में है ठीक करना समान कर्त पूर्व काले झरोधलाम जस झसी तो आ तो सुनक सुनकर सुन तुमरोम क्रियार्थायम इतने सूत्र लिखना याद करना ऐसे याद करो तो धीरे धीरे सब हो जाएगा देखो सुनो तो सुनो ईश्ष्ट दैते अवृत्ते श्रेष्ट दी निवृत्त नहीं होने पर भी तस्य तस्य क्या कोई बताओ तस्य क्या त्याशिष्टैतर शिष्ट द्वैत से दे मृषात्मता बुद्धवा मृषात्मक मिथ्यात्मक बुद्धा मतलब ज्ञावा जान करके अवय ब्रह्म बोधुम शक्यम अद्वै ब्रह्म जाना जा सकता है किसी के मत में वस्तु तो ना। एक नादी का वेदांति वस्तु तो एक है वो कहने वाले सारे प्रपंच मिथ्याय हो गया अद्वितीय जा, जा जा जा जा ब्रह्म जाना जा सकता है ब्रह्म अद्वैम बोधम सख्यम जाना जा सकता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के लिए द्वैत प्रपंच का निवारण करना पड़ता है नहीं। कुछ करना नहीं जैसा को वैसा रहेगा क्या करना है मिथ्या निश्चय करना मिथ्याशय करने की युक्ति है सप्र प्रपंच दिखता है मिथ्या है जागृत प्रपंचे भी जागृत प्रपंचो मिथ्याव स्वपन दिशा को दृष्टान बना दो दृष्टान बना दो तो द्वारा पूरा जागृत प्रपंच को पक्ष बना करके प्रपंच हेतु तो क्या है दृश्य स्वप्न दृश्य पथ स्वप्न दिशा मिथ्या या नहीं जागृत प्रपंच भी दृश्य ऐसे बार बार निश्चय करके श्रुति प्रमाण भी है नेह नाना अस्थित किंचन यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है सत्य मिथ्या।, मिथ्या है जैसे राज्य में सर्पय नृषा तो ज्ञान अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम प्रत्याह। पूर्व कहते हैं द्वैत है। इतने ज्ञान अद्वैत ज्ञान का प्रयोजक अद्वित तो ज्ञान होने के लिए इतने ही कारण है द्वैत तो मिथ्या है इसे निश्चय हो गया अद्वित ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है द्वैत तो मिथ्या ज्ञान होने पर अद्वित ज्ञान कैसे हो जाएगा अभी तो कैसे निवारण द्वैत से ये द्वित ज्ञान नहीं द्वैत द्वैत का निवारण होने पर ही अद्वित ज्ञान होगा शंका करने वाले कहता है अभिनिवेश आग्रह द्वैत का निवारण होगा तब तो अद्वित ज्ञान होगा अद्वैत प्रपंच रहेगा अद्वितीय ब्रह्म में ज्ञान कैसे होगा हो नहीं सकता है द्वैत प्रपंच सारा दिखता है अद्वितीय कैसे होगा और सबका अभाव हो जाए तब तो ज्ञान होगा ये अभिनिवेश आग्रह करने वाले के प्रति सिद्धांतिकता है प्रलय तन निवृत्त हो शास्त्र भाव विरोधी दैताे न शक्य बोधुम्वय प्रे तृतौत प्रलय काल में द्वैत प्रपंच रहता है सबका प्रलय हो जाएगा और द्वित प्रपंच नहीं रहता है निवृत्ति होगी निवृत्त होने से अद्वित ज्ञान हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा अद्वित ज्ञान के लिए सामग्री चाहिए गुरु शास्त्र आदि अभावत तो गुरु चाहिए उपदेश करने वाले शास्त्र चाहिए शरीर हो चिंतन करेगा तो ज्ञान होगा प्रलय काल में रहेगा शरीर आपका नहीं। गुरु शास्त्र आदि रहेंगे तो अद्वित ज्ञान हो जाएगा द्वैत का निवारण हो जाने मात्र से अद्वित ज्ञान हो जाएगा नहीं होता है गुरुशास्त्र आदि अभाव से विरोधी द्वैता अभाव हैद्वैत ज्ञान क्या विरोधी द्वैत है प्रलय काल में विरोधी द्वैत है द्वैत रहता है प्रलय काल में विरोधी द्वैत का अभाव है अभाव होने पर भी अद्वैम बोध न सक्यम अद्वै जाने जा सकता है प्रलय काल में क्यूँकी गुरु शास्त्र आदि से शरीर आदि नहीं रहता है द्वैत रहता है अद्वैत ज्ञान का विरोधी द्वैत अद्वैत ज्ञान का विरोधी द्वैत है प्रलय काल में है विरोधी द्वैत के अभाव होने पर भी गुरु शास्त्र शरीर आदि नहीं होने से अद्वैत ब्रह्म जाना जा सकता है इसलिए द्वैत के अभाव होने से अद्वैत ज्ञान नहीं होगा द्वैत का अभाव तो प्रलय काल में हो जाता है अद्वैत ज्ञान होगा क्योंकि द्वैत के अंतर्गत गुरु शास्त्र आदि भी है वो भी चाहिए ज्ञान होने के लिए उसके अभाव से नष्ट हो गया तो होगा इसलिए ऐसा नहीं नहीं ठीक है नहीं। इति प्रलये तु तस्य निवृत्तौ सत्याण सत्य भी भावतः रूपस्य ज्ञानसाधनस्य अभावत् हेतो वस्तु न भवति अतः अप्रयोजकमिति भावः का में उसका अर्थ निवृत्म तक निवृत्त होने पर विरोधी द्वैता भावे विरोधी द्वैता रहेगा प्रलय काल में किसका विरोधी अद्वैत ज्ञान विरोधी अद्वैत ज्ञान के विरोधी वस्तुतः विरोधी तो नहीं है किंतु तू मानते हो पूरा किसी अद्वैत ज्ञान विरोधी तो नहीं त्वत अभवत अभिमत आपके अभिमत है आपका अभिमान है द्वैत जब तक रहेगा तब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होगा आपके अभिमत है अद्वैत ज्ञान का विरोधी द्वैत है तो प्रलय काल में रहता है नहीं रहने पर भी द्वैत से निवारण है सत्य भी द्वैत का निवारण हो जाने पर भी शास्त्रा गुरु शास्त्रादि रहेंगे तो। प्रलय काल में गुरु शास्त्रादि अभावत गुरु शास्त्रादि रूप से ज्ञान साधन से ज्ञान का साधन है अभाव हेतु अद्वयम वस्तु बोधुम सक्यम नद्व वस्तु का ज्ञान हो जाएगा अतस्तन निवारण अप्रयोजक मिभाव इसलिए द्वैत निवारण प्रयोजक नहीं है अद्वैत ज्ञान का द्वैत निवारण ज्ञान का प्रयोजक हुआ नहीं, नहीं बल्कि द्वैत निवारण होने पर अद्वैत ज्ञान हो नहीं सकता है मिथ्यात्व ज्ञान का है। बुद्धुम, बुद्धुम में ये विभक्ति हाँ अवय बोलो अवय किस सूत्र से कृण में जनता क्या सूत्र है कृत मानता है मानता है तुमन मान महान होने से उसकी अभ्य संज्ञा क्या सूत्र क्रेन मेजंत लघु कंती में क्रेन मेजन सूत्र से अभ्य संज्ञा है, है।, बुद्ध्वा है। तो सुन को सुन बुद्धुम सक्यम न भवति शक्यम नवती अतस्त निवारणकम सती कथम ज्ञान कैसे होगा? ठीक है प्रलय काल में द्वैत का निवारण हो जाने पर अद्वैत ज्ञान नहीं होता है ठीक है किंतु तो जब तक तो रहेगा तो अद्वित ज्ञान कैसे होगा ऐसा से उत्तर देते है अबाधक साधक द्वैतम ईश्वर निर्मित अबाधकं साधकं च अपनेतमशक्यस्तान्द्य से कह ईश्वर निर्मितवैत ईश्वर ज्ञान का बाधक नहीं अबाधकम अपितु तो साधक क्या है साधक गुरु शास्त्र आदि साधक है ज्ञान का साधन इस दे, है इसलिए ईश्वर ज्ञान का बाधक नहीं अपितु तो साधक है अपन तुम असख्यम च ये दयित ईश्वर से देते का अपनयन कर देगा अब नाश्ता कर दोगे कर सकते हैं अपन तुम असंख्य तो उसके अपनयन नहीं कर सकते है तो प्रलय काल में भगवान करते अपने आप होता है हम अपने ने कर सकते अपने तुम तो अशक्य है इति दो, दे, का देश करतो? कराने दो ऐसे रहेगा। उसको क्या करना मिथ्यात्व निश्चय होगा तो अद्वित ज्ञान होगा दैत प्रपंच पूरा मिथ्या ऐसा निश्चय हो जाएगा तो अद्वित ज्ञान हो जाएगा द्वित का निवारण करना आवश्यक है कोई नहीं है ठीक है नैव तस्य ईश्वर तन्मृषाज अद्वैत जोत्पत्ति साधक चुन शास्त्र साधनवाद आकाशादी अस्माशक्येतीश्य है ईश्वर निर्मित ईश्वर निर्मित द्वेत है क्या है आकाश आदि सब अबाधकम और ज्ञान का बाधक नहीं है तो अद्वैत ज्ञान हो जाएगा अद्वैत ज्ञान उत्पत्ति कही गयी साधक ईश्वर निर्मित द्वैत ज्ञान का साधक है कैसे साधक है गुरुशास्त्र आदि रूप से गुरुशास्त्र शरीर ये पारमार्थिक है पारमार्थिक नहीं ये है ये ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत है ये साधक के ज्ञान उत्पन्न का साधन है ज्ञान साधन ज्ञान का साधन है और ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत का अपनायन कर सकते हम लोग कर सकते हैं, ये आकाश आदि रूप द्वैतम अस्मभी अपने तुम सक्यम अपने तुम असक्यम आकाश आदि द्वैतम हम उसका अपनायन नहीं कर सकते है इति हेतो इसी कारण से तद्वैत मत ईश्वर श्रिष्ट देने दो कुत तो कारण दृश्य ते क्यों करते हो ईश्वर श्रेष्ठ देने दो अद्वैत ज्ञान हो सकता है करने से अद्वैत ज्ञान हो जाएगा ओ अद्वैत ज्ञान का बाधक ही ईश्वर श्रेष्ट द्वैत नहीं।, नहीं है अपितु तो साधक ही गुरु शास्त्र आदि रूप ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत के अंतर्गत गुरुशास्त्र आदि अद्वैत ज्ञान का साधन है और अद्वित अद्वित ज्ञान के लिए द्वित का निवारण करने के लिए चाहे हम कर सकते हैं अगर शी द्वित का निवारण इसलिए उसको रहने दो और नहीं करो अर्थात केवल मिथ्यात्व तो निश्चय होने पर अद्वैत ज्ञान हो सकता है ओम